जीता सांकर भाष्य अध्याय फल इधंसक स्तौति अब सर्व कर्मों के फल त्याग की स्तुति करते हैं श्रेयो ज्ञानम ज्ञानमसा ध्यान विशिष्टते ध्या फलत्याग त्यागा शांतिरन श्रेयो प्रस्यतरम ज्ञान कस्मा अविवेक अविवेकपूर्वकार अपि तस्मादि ज्ञान ज्ञानपूर्वक ध्यान विशिष्यते ज्ञानवतो अपि ध्याना कर्मफलत्यागो विशिष्यते अनुस्यतेसंदेह ज्ञान श्रेष्ठतर है किससे अविवेक पूर्वक किए हुए अभ्यास से उस ज्ञान से भी ज्ञान पूर्वक ध्यान श्रेष्ठ है और इसी प्रकार ज्ञानयुक्त ध्यान से भी कर्मफल का त्याग अधिक श्रेष्ठ है एवं कर्मफलत्यागा पूर्व विशेषण विशेषणवतः शांति उपशम सहेतुक संसार्ष्ट अनंतरम एवं स तो कालांतरम अपेक्षते पहले बतलाए हुए विशेषणों से युक्त पुरुष को इस त्याग से तुरंत ही शांति हो जाती है अर्थात हेतु सहित समस्त संसार की निवृत्ति तत्काल ही हो जाती है कालांतर की अपेक्षा नहीं रहती अग्न कर्मणि प्रवृत्त पूर्वोपदेष्टोपायानुष्ठान आसौ सर्वर्मण फलत्याग्रेय साधन उपदिष्ट न एव इति प्रथम है्रेयो ज्ञान अभ्यास उत्तरोशिष्टोपदेशन तो संपन्न सम्पन्न साधनाशक्त अनुष्ठेयत्व न कर्मों में लगे हुए ज्ञानी के लिए पूर्वोक्त उपायों का अनुष्ठान करने में असमर्थ होने पर ही सर्व कर्मों के फलत्याग रूप कल्याण साधन का उपदेश किया गया है सबसे पहले नहीं इसलिए श्रेयोह ज्ञानम अभ्यासाद इत्यादि से उत्तरोत्तर श्रेष्ठता बतलाकर सर्व कर्मों के फलत्याग की स्तुति करते हैं क्योंकि उत्तम साधनों का अनुष्ठान करने में असमर्थ होने पर यह साधन भी अनुष्ठान करने योग्य माना गया है केन कमेण स्तुति पूर्वक कौन सी समानता के कारण यह स्तुति की गई है यदा सर्वे प्रमुच्य सर्व काम प्रहारा प्रहारा अमृतत्व उत्तम तत्पिद कामा सर्वे स्रोतस्मार्त सर्वकर्माण फला त्यागे च विदुषो ज्ञाननिष्ठ से अनंतरा शांति उत्तरपथ जब इसके हृदय में स्थित समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती है इस श्रुति से समस्त कामनाओं के नाश से अमृतत्व की प्राप्ति बतलाई गई है यह प्रसिद्ध है समस्त स्रोत स्मार्त कर्मों के फलों का नाम काम है उनके त्याग से ज्ञाननिष्ठ विद्वान को तुरंत ही शांति मिलती है सर्व काम त्याग सामान्यम अज्ञकर्म फलत्याग से अस्ती तत्साम सर्वकर्म फलत्याग स्तुति ही प्ररोचना था अज्ञानी के कर्म फल त्याग में भी सर्व कामनाओं का त्याग है ही अतः इस सर्व कामनाओं के त्याग की समानता के कारण रुचि उत्पन्न करने के लिए सर्व कर्म की की यह सर्वकर्म फलत्याग की स्तुति की गई यथा अगस्त्यन ब्राह्मणेन समुद्र पीत इतिदानी नी ब्राह्मणा ब्राह्मणत्व सामान्या जैसे अगस्त्य ब्राह्मण ने समुद्र पी लिया था इसलिए आजकल के ब्राह्मणों के भी ब्राह्मणत्व की समानता के कारण स्तुति की जाती है एवं कर्मफलत्यागा कर्म श्रेयः से अभिहितम् इस प्रकार कर्मफल त्याग से कर्मयोग की कल्याण साधनता बतलाई गई है अच्छा आत्मेवरभेद्रि् विश्व ईश्वरे समाधान लक्षणो योग उक्त उक्तरा कर्माष्ठादीच यहां आत्मा और ईश्वर के भेद को स्वीकार करके विश्वरूप ईश्वर में चित्त का समाधान करना रूप योग कहा है और ईश्वर के लिए कर्म करने आदि का भी उपदेश किया है अथतद सत्तोष्ट अज्ञान कार्य सूचना अभेदर्शिना अक्षरोपासक कर्मयोग उपपद्यते इति दर्शयती तथा कर्मयोगि अक्षरोपासनापत्ति दर्शयती भव भगवान परंतु अथई तदप्त शक्तों से इस कथन के द्वारा कर्मयोग को अज्ञान का कार्य सूचित करते हुए भगवान यह दिखलाते हैं कि जो अभ्यक्त अक्षर की उपासना करने वाले अभेदर्शी हैं उनके लिए कर्मयोग संभव नहीं है साथ ही कर्मयोगियों के लिए अक्षर की उपासना असंभव दिखलाते हैं ते प्राप्तवंति मामेव एति अक्षरों पासका कैवल्य प्राप्त स्वातंत्र उक्त इतरेश्यम ईश्वराधीनता दर्शित हम इति इसके सिवाय उन्होंने तो ते तेनवती मामेव इस कथन से अक्षर की उपासना करने वालों के लिए मोक्ष प्राप्ति में स्वतंत्रता बतलाकर बदलाकर हम समुद्धर्ता इस कथन से दूसरों के लिए परतंत्रता अर्थात ईश्वराधीनता दिखलाई है यदि ही ईश्वर से आत्मभूता ते मता अभेदर्शिवाद अक्षरूपा एवं इति समुद्धरण कर्म वचन तान प्रति अपल सैत् क्योंकि यदि वे कर्मयोगी भी ईश्वर के स्वरूप ही माने गए हैं तब तो अभेदर्शी होने के कारण वे अक्षरस्वरूप ही हुए फिर उनके लिए उद्धार करने का कथन असंगत होगा यस्मा चर्जुन से अत्यंतम एवं हितैषी भगवान तस्या सम्यक दर्शनान कर्मयोगम भेददृष्टि अन्तम एवं उपदिशति भगवान अर्जुन के अत्यंत ही हितैषी हैं इसलिए उसको सम्यक ज्ञान से जो मिश्रित नहीं है ऐसे की युक्त केवल कर्म योग का ही उपदेश करते हैं जान कर्म के समुच्चय का नहीं न च आत्मा ईश्वर प्रमाण तो बुद्धवा कसाचि गुणभाव जिगमिषति कश्चि विरोधाद तथा यह भी युक्ति सिद्ध है कि ईश्वर भाव और सेवक भाव परस्पर विरुद्ध है इस कारण प्रमाण द्वारा आत्मा को साथ साथ ईश्वर रूप जान लेने के बाद कोई भी किसी का सेवक बनना नहीं चाहता तस्मा अक्षरोपाशका दर्शन निष्ठा नाम, नाम सन्यासी संयासीना तत्वसर्वैक्षना अद्वेष्टा सर्वभूता इत्यादि धर्मपूतम साक्षात् अमृतत्व कारण इति प्रवर्तते इसलिए जिन्होंने समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया है ऐसे अक्षरोपाशक यथार्थ ज्ञाननिष्ठ सन्यासियों का जो साक्षात मोक्ष का कारण रूप अद्वेष्टा सर्वभूता इत्यादि धर्म समूह है उसका वर्णन करूंगा। इस उद्देश्य से भगवान कहना आरंभ करते हैं अद्वेष्टा सर्वभूता मैत्र करुण निर्मो निरहंकार समदुख सुख क्षमे अद्वेष्टा सर्वभूता न द्वेष्टा आत्मनो दुख हेतु अपि अभी न किंचित्ष्टि सर्वाणी भूतानी आत्मवश्य जो सब भूतों में द्वेष भाव से रहित हैं अर्थात अपने लिए दुख देने वाले भी किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता समस्त भूतों को आत्मा रूप से ही देखता है मैत्रो मित्रभावो मैत्री मित्रतया वर्तते इति मैत्र करुण करुणा कृपा दुखितु तया तद्वान तद्वान्ुण सर्वभूता भयप्रद्यासी तथा जो मित्रता से युक्त है अर्थात सबके साथ मित्रभाव से भरता है और करुणा में है दिन दुखियों पर दया करना करुणा है उससे युक्त है अभिप्राय यह कि जो सब भूतों को अफय देने वाला सन्यासी है निर्ममो मम प्रत्ययवर्जि दीर्हंकारो निर्गता प्रत्यय सम दुख सुख सम दुख सुखे द्वेश राग यो अप्रवर्तकें ये स समदुख सुख तथा जो ममता से रहित और अहंकार से रहित हैं एवं सुख दुख में सम हैं अर्थात सुख और दुख जिसके अंतकरण में राग द्वेश उत्पन्न नहीं कर सकते क्षमी क्षमावान आकुष्ट अभियतों वा अविक्रिय एव आस्थिक जो छवामान है अर्थात किसी के द्वारा गाली दी जाने पर या पीटे जाने पर भी जो विकार रहित ही रहता है संतुष्ट सतत योगी यमा दृढ़ निश्चय मयर्पित मनोबुद्धेय मद्भक्त सभी प्रियः संतुष्टः सततम् नित्यम् देहस्थिति कारण से लाभे अलाभे च उत्पन्ना लम प्रत्यय तथा गुणवल्लाभे विपर्य चंतुष्ट सतत योगी सामतचि यतायस्वभा दृढ़ दिन निश्चय दृढ़ स्थिरो निश्चय अद्यवसा यत्मत विषय सदृढ़ निश्चय तथा जो सदा ही संतुष्ट है अर्थात देह स्थिति के कारण रूप पदार्थों की लाभ हानि में जिसके जो कुछ होता है वही ठीक है ऐसा अलमभाव हो गया है इस प्रकार जो गुणयुक्त वस्तु के लाभ में और उसकी हानि में सदा ही संतुष्ट रहता है तथा तो जो समाहित चित्त जीते हुए स्वभाव वाला और दृढ़ निश्चय वाला है अर्थात आत्मतत्व के विषय में जिसका निश्चय स्थिर हो चुका है मयि अर्पित मनोबुद्धि संकल्पात्मक मन लक्षणा बुद्धि ते मयि एवं अर्पित स्थापित ययि अर्पित मनोबुद्धि यदृशो मद्भक्त सिय तथा जो मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला है अर्थात जिस सन्यासी का संकल्प विकलपात्मक मन और नियात्मिका बुद्धि ये दोनों मुझ में समर्पित है स्थापित है जो ऐसा मेरा भक्त है वह मेरा प्यारा है प्रियो ही ज्ञाननोत्यर्थमहम स च मम प्रिय सप्तमे अध्याय सूचित तद य प्रपंचते ज्ञानी को मैं अत्यंत प्यारा हूँ और वह मुझे प्रिय है इस प्रकार जो सप्तम अध्याय में सूचित किया गया था उसी का यहाँ विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है